एकाशी कितम सुक्तम अर्थ शुद्ध किए जाने वाले सोमरस की सुंदर लहरियां इंद्र के पेट में जाती हैं जब ये सोमरस निकाले सोम गो के दही आदि के साथ मिश्रित किए दान देने के लिए शूर इंद्र को उत्साहित करते हैं, अर्थ यह सोमरस कलशों में ठीक रीति से जाता है, घोड़ा जैसा गाड़ी ओढ़ने में लगा होता है, जो घोड़ा जल्द चलने वाला एवं बलशाली होता है, जैसा देवों के दोनों जन्मों को जानने वाला ज्ञानी होता है, वह दो जन्म द्विलोक से तथा इस भूलोक से व्या� हे hey सोम तू बड़े धन को देने वाला हो अन्न के दाता तू सोम यहां रहने वाले हमारे जैसे किए उत्तम ज्ञान के साथ हमारे घर आग धन को हमसे दूर प्रेरित न कर अर्थ श्रेष्ठ दान देने वाले पूषा सोम मित्र वरुण साथ रहने वाले बृहस्पति मरुत वायु अश्वनौ तोष्ठा, सविता एवं उत्तम रीति से नियमों का पालन करने वाली सरस्वती ये देवताएं हमारे पास आ जाएं, अर्थ सर्वव्यापक द्विलोक एवं पृथ्वी ये दोनों और अर्यमा देव। प्रकृति देवी विधाता देव भग मानवों द्वारा प्रशंसित यह विस्तृत अंतरिक्ष सब देव सोम का पान करें द्वय शीततम सुक्तम अर्थ तेजस्वी बल बढ़ाने वाला हरे रंग का दर्शनीय राजा की भात यह सोम जल के समीप शब्द करता हुआ जाता है यह सोम का रस निकाला है, यह छाना जाने के समय मेरी के बालों की छानली में से छाना जाता है, शेल पक्षी जैसा अपने स्थान में आ जाता है, वैसा यह सोम जलयुक्त स्थान में आता है, अर्थ दूर तू सोम यज्ञ करने की कामना से प्रशंसनीय छानली में से गुजरता है, जैसा स्नान किया घोड़ा युद्ध म हमारे पापों को दूर कर तथा हमें सुखी कर जल में मिश्रित होकर तू छानी में से पवित्र होता है अर्थ इस महान पान वाले सोम का पिता परजन्य है यह सोम पृथ्वी के नाभि में पहाड़ों में निवास करता है इस सोम की बहिने जलधाराएं हैं इस अभी चलती हैं यज्ञ के समय में पत्थरों के साथ रहता है अर्थ पत्न सुख देता है हे परजन्य के पुत्र सोम सुन तुझे मैं कहता हूँ वह स्तुतियों के अंदर उत्तम रीति से रह तथा हमारे जीवन के लिए हे सोम स्तुति के लिए योग्य होकर हमारे शत्रु के बारे में जाग्रत रहो अर्थ हे सोम तू जैसा पूर्व समय में ऋषियों के लिए सैकड़ों तरह के धन देता रहा और सहस्रों प्रकार के अन्� हित होकर या कार्य कर इस प्रकार नए ज्ञानी के सुख के लिए रस देता रहो तेरा यह यज्ञ स्थानीय जल अनुकूल होकर पूर्ण करते रहें प्राय शीततम सुक्तम अर्थ हे ज्ञान के स्वामी तेरा पवित्र करने वाला कार्य फैला है तू सबका ईश्वर हो तुम्हारे अंग सब जगह फैले हैं जिसका शरीर कार्य करने से तप्त नहीं हुआ है वह अपरिपक्व मानव उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकता वे परिपक्व हुए मानव ही उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं अर्थ शत्रु को तपाने वाले सोम का पवित्र करने वाला अंग दुलोक के ऊंचे स्थान में फैला है इस सोम के अंश प्रकाशित होकर नाना प्रकार के स्थिर हुए हैं इस सोम के अंश पवित्रता करने वाले का संरक्षण करते हैं वे द्विलोक के पिस्त भाग पर बुद्ध से युक्त होकर रहते हैं अर्थ ऊषा से संबंधित आदित्य के विषय में मुख्य यह सोम प्रकाशित होता है वह जल का सिंचन करने वाला उदक से सब पोषण करता है अर्थात � अस्ति इसकी वरज़ा से विश्व का निवारण करते हैं मानवों का निरीक्षण करने वाले रक्षक लोग गर्भ का धारण करते हैं अर्थ सूर्य इस सोम के स्थान का ऐसा रक्षा करते हैं देवों के जीवन का रक्षा करता है शत्रु को पाश से पकड़ता है पाशों का स्वामी मीठे सोम रस का भक्षण उत्तम कार्य करने वाला करता है अर्थ हे उदक युक्त सोम पवित्र जल के साथ रहने वाला बड़े दिव्य घर में रहकर यज्ञ में जाता है राजा पवित्र रथ में बैठकर युद्ध में जाता है तथा अनेक आयुधों से युद्ध करके बहुत अन्न विजय से प्राप्त करता है चतुर शीतितम अर्थ हे सोम देवों को आनंद देने वाला विशेष रीति से निरीक्षण क इंद्र वरुण और वायु के लिए रस दे हमारे लिए आज ही धन कल्याण करने वाला कर इस जापक भूमि पर दिव्य लोगों को सुखी कर अर्थ जो सोम अमर होकर इन सब भुवनों में रह रहा है वह उनमें जाता है वह सोम देव्य लोगों को दिव्य भावों से संयुक्त करता है Tata दुष्ट भावों से दूर करता है और इष्ट फल प्राप्त के लिए अर्थ जो सोम गोदगध के साथ औषध रसों में मिराया जाता है, यह सोम देवों के सुख के लिए निकाला जाता है, देवों के प्राप्त करने की कामना करता है और शत्रुओं का धन शत्रुओं को पराभूत करके प्राप्त करता है, वह सोम तेजस्वी धारा से रस देता है, यह रस निकाला सोम इंद्र को और दिव्य जनों को आनंद देता है अर्थ यह वह सोम रस देता है यह सोम हजारों धनु को जीतता है स्तुति करने की प्रेरणा देता है सदिक्षा की उषा काल में जागृत होने की प्रेरणा देता है यह सोम रस प्रवाह को ऊपर जाने की प्रेरणा वायु द्वारा देता है यह इंद्र के लिए प्रिय सोम रस कलशों में रहता है अर्थ उस दूध के साथ मिश्रित होकर बढ़ने वाले सोम को गोवे अपना ज्ञान बढ़ाने वालीस्तुतियों के साथ दूध में मिलाती है शशुक के धन को जीतने वाली सोम इस पाठ के साथ रस देता है यह कार्य करने में बढ़ाने वाला उत्तम से युक्त यह सोम रस देता है पंचाशी तितम सुक्तम अर्थ हे सोम तू इंद्र को देने के लिए उत्तम रीति से रस निकाला हुआ सब प्रकार से रस निकाल कर दो रोग राक्षस के साथ दूर हो जाएं तेरे पूर्य एवं पाप करने वाले रस को पीकर कर मदमत नौ हूँ तेरे सोम रस इस यज्ञ में धन युक्त हो जाएं अर्थ हे सोम युद्ध में हमको प्रेरित कर देवों के बीच में तुम दक्षता से युक्त और प्रिया आनंद बढ़ाने वाला हो हमारे शत्रुओं को पराभूत कर हमारे पास आओ स्तुति चाहने वाले हे इंद्र सोम का रस पीयो तथा हमारे शत्रुओं को पराजित कर अर्थ हे सोम तू अहिंसित और आनंद देने वाला होकर तेरा रस निकाला जाता है तू इंद्र का आत्मा होता है और उत्तम धारण सामर्थ से युक्त अन्न रूप होता है इस भुवन के राजा सोम की बहुत मननशील ज्ञानी स्तुति करते हैं तथा उसको प्राप्त करते हैं अर्थ सहस्रों प्रकार से लाया गया सैकड़ों धार इस्त मीठे रस देता है हमारे लिए स्थान को जीतकर आगे चल जलों को जीतकर हे सोम सिंचन करने वाला तू हमारे लिए उन्नति का मार्ग कर अर्थ हे सोम शब्द करता हुआ तू कलश में गोदगध के साथ मिलकर रहता है मेड़ी के बालों की छाननी में से उसके पास जाता है शुद्ध होकर चपल घोड़े की भांति सेवनीय होकर इंद्र के पेट में जाता है अर्थ हे सोम तू दिव्य जन्म वाले देव गणों के लिए मधुर रस निकालो प्रशंसनीय नाम वाले इंद्र के लिए स्वादिष्ट रस दो मित्र वरुण वायु बृहस्पति आदि देवों के लिए ना दब जाने वाला होकर तू मीठा रस देने वाला हो अर्थ घोड़ी कलश में रख कर दस अंगुलियां शुद्ध करती हैं और विप्रों के बीच में स्तुति करने वाले विद्वान स्तुति करते हैं सोम के शुद्ध होने वाले रस स्तुति को सुनते हैं इंद्र को आनंददायक सोम रस प्राप्त होते हैं अर्थ हे सोम स्वच्छ होता हुआ उत्तम पराक्रम एवं बड़े गावों को प्राप्त करने के मार्गों को तथा बड़ फल ना दे हे सोम तेरे साथ रहकर सब प्रकार का धन हम प्राप्त करेंगे अर्थ यह सोम बलशाली दुलोक में रहा है यह विशेष देखने वाला ज्ञानी दुलोक के प्रकाश को विशेष प्रकाशित करता है राजा सोम शब्द करता हुआ छाननी में से छाना जाकर नीचे के पात्र में उतरता है मानवों का निरीक्षण करने वाले यह सोम अमृत अर्थ जो लोक के सुखमय यज्ञ स्थान में मीठी वाणी ही बोलने वाले अलग रहने वाले महर्षि जन पहाड़ पर रहने वाले जलों में बढ़ने वाले रस रूप में वर्तमान जलों में सिंधु के लहरों में मिलने वाले मधुर सोम रस को छानना में छानकर रस निकालते हैं